राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद नवासी सात सितंबर अठारह प्रवृत्ति या निवृत्ति अधर का कर्म शाम हो गई है दक्षिण वाले लंबे बरामदे में और पश्चिम के गोल बरामदे में बत्ती जला दी गई कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ मंदिर का आंगन बगीचे के रास्ते गंगा तट पंचवटी पेड़ों का ऊपरी हिस्सा सब कुछ चांदनी में हंस रहे थे श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए भाभा भेस में माता का स्मरण कर रहे हैं अधर आकर बैठे कमरे में मास्टर और निरंजन भी हैं श्री रामकृष्ण अधर के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अजय तुम अब आए कितना कीर्तन और नृत्य हो गया श्यामदास का कीर्तन था राम के उसताद का परंतु मुझे बहुत अच्छा न लगा उठने की इच्छा भी नहीं हुई उस आदमी के बाद फिर पीछे से मालूम हुई गोपीदास के साथ वाले ने कहा मेरे सिर पर जितने बाल हैं उतने उसकी रखेलियाँ हैं सब हँसते हैं क्या तुम्हारा काम हुआ अधर डिप्टी हैं तीन सौ तनख्वाह पाते हैं उन्होंने कलकत्ता म्यूनसिपलिटी के वाइस चेयरमैन के लिए अर्जी दी थी वहाँ हजार रुपए महीने की तनख्वाह है इसके लिए अधर कलकत्ते के बहुत बड़े बड़े आदमियों से मिले थे श्री रामकृष्ण मास्टर और निरंजन से हाजरा ने कहा था अधर का काम हो जाएगा तुम जरा माँ से कहो अधर ने भी कहा था मैंने माँ से कहा था माँ यह तुम्हारे यहाँ आया जाया करता है अगर उसे जगह मिलनी हो तो दे दो परंतु इसके साथ ही माँ से मैंने यह भी कहा था कि माँ इसकी बुद्धि कितनी हीन है ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना न करके तुम्हारे पास यह सब चाहता है अधर से क्यों नीच प्रकृति के आदमियों के यहाँ इतना चक्कर मारे फिर मारते फिरे इतना देखा और समझा सातों कांड रामायण पढ़कर सीता किसकी भार्य थी इतना भी नहीं समझे अधर संसार में रहने पर इन सब के बिना किए काम भी नहीं चलता आपने तो मना भी नहीं किया था श्री रामकृष्ण प्रवृत्ति ही अच्छी है प्रवृत्ति अच्छी नहीं इस अवस्था के बाद मुझे तनख्वाह के बिल पर दस्तखत करने के लिए कहा था मैंने कहा यह मुझसे न होगा मैं तो कुछ चाहता नहीं तुम्हारी इच्छा हो तो किसी दूसरे को दे दो एकमात्र ईश्वर का दास हूँ और किसका दास बनूं? मुझे खाने की देर होती थी इसलिए मलिक ने भोजन पकाने के लिए एक ब्राह्मण नौकर रख दिया था एक महीने में एक रुपया दिया था तब मुझे लज्जा हुई उसके बुलाने से ही दौड़ना पड़ता था खुद जाऊं वह बात दूसरी है सांसारिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्य को न जाने कितने नीच आदमियों को खुश करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या करना पड़ता है ऊंची अवस्था प्राप्त होने के पश्चात तरह तरह के दृश्य मुझे दिख पड़ने लगे थे तब मैं माँ से कहा माँ यहीं से मन को मोड़ दो जिससे मुझे धनी लोगों की खुशामद न करनी पड़े जिसका काम कर रहे हो उसी का करो लोग सौ पचास रुपये के लिए जी देते हैं तुम तो तीन सौ महीना पाते हो उस देश में मैंने डिप्टी देखा था ईश्वर घोषाल को सिर पर टोपी गुस्सा नाक पर मैंने लड़कपन में उसे देखा था डिप्टी कुछ कम थोड़े ही होता है जिसका काम कर रहे हो उसी का करते रहो एक ही आदमी की नौकरी से जी उब जाता है फिर पांच आदमियों की नौकरी एक स्त्री किसी मुसलमान को देख मुग्ध हो गई थी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया मुसलमान आदमी अच्छा था प्रकृति का साधु था उसने कहा मैं पेशाब करूंगा। अपनी हंडी ले आऊं? उस स्त्री ने कहा हंडी तुम्हें यहीं मिल जाएगी मैं दूंगी तुम्हें हंडी उसने कहा ना सो बात नहीं होगी जिस हंडी के पास मैंने एक दफ़े शर्म खोई इस्तेमाल तो मैं उसी का करूँगा नई हंडी के पास दोबारा बेईमान न हो सकूंगा। यह कहकर वह चला गया औरत की भी अक्ल दुरुस्त हो गई हंडी का मतलब वह समझ गई पिता का वियोग हो जाने पर नरेंद्र को बड़ी तकलीफ हो रही है माता और भाइयों के भोजन वस्त्र के लिए वे नौकरी की तलाश कर रहे हैं विद्यासागर के बहु बाजार वाले स्कूल में कुछ दिनों तक उन्होंने प्रधान शिक्षक का काम किया था अधर अच्छा नरेंद्र कोई काम करेगा या नहीं श्री राम कृष्ण हाँ वह करेगा माँ और भाई जो हैं अधर अच्छा नरेंद्र की ज़रूरत पचास रुपये से भी पूरी हो सकती है और सौ रुपये से भी उसका काम चल सकता है अब अगर उसे सौ रुपये मिले तो वह काम करेगा या नहीं श्री राम कृष्ण विषय ही लोग धन का आदर करते हैं वे सोचते हैं ऐसी चीज और दूसरी न होगी शंभु ने कहा यह सारी संपत्ति ईश्वर के श्री चरणों में सौंप जाऊँ मेरी बड़ी इच्छा है वे विषय थोड़े ही चाहते हैं वे तो ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य यह सब चाहते हैं जब श्री ठाकुर मंदिर से गहने चोरी चले गए तब से जो बाबू ने कहा क्यों महाराज तब से सेजोबाबू ने कहा क्यों महाराज तुम तो अपने गहने न बचा सके हंसेश्वरी देवी को देखो किस तरह अपने गहने बचा लिए थे सेजो बाबू ने मेरे नाम एक ताल्लुका लिख देने के लिए कहा था मैंने काली मंदिर से उनकी बात सुनी सेजो बाबू और हृदय एक साथ सलाह कर रहे थे मैंने सेजो बाबू से जाकर कहा देखो ऐसा विचार मत करो इसमें मेरा बड़ा नुकसान है अधर जैसी बात आप कह रहे हैं शिष्ट के आरम्भ से सब अब तक ज़्यादा से ज़्यादा छह ही सात ऐसे हुए होंगे श्री राम कृष्ण क्यों त्यागी है क्यों नहीं ऐश्वर्य का त्याग करने से ही लोग उन्हें समझ जाते हैं। फिर ऐसे भी त्यागी पुरुष हैं जिन्हें लोग नहीं जानते क्या उत्तर भारत में ऐसे पवित्र पुरुष नहीं हैं? अधर कलकत्ते में एक को जानता हूं वे देवेंद्र ठाकुर हैं श्री राम कृष्ण कहते क्या हो उसने जैसा भोग किया वैसा बहुत कम आदमियों को नसीब हुआ होगा जब सेजो बाबू के साथ मैं उसके वहाँ गया तब देखा छोटे छोटे उसके कितने ही लड़के थे डॉक्टर आया हुआ था नुस्खा लिख रहा था जिसके आठ लड़के और ऊपर से लड़कियाँ हैं वह ईश्वर की चिंता न करे तो और कौन करेगा इतने ऐश्वर्य का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की चिंता न करता तो लोग कितना धिक्कार निरंजन द्वारका नाथ ठाकुर का सब कर्ज उन्होंने चुका दिया था श्री राम कृष्ण चल रखिए सब बातें अब जला मत शक्ति के रहते भी जो बाप का किया हुआ कर्ज नहीं चुकाता वह भी कोई आदमी है हाँ बात यह है कि संसारी लोग बिल्कुल डूबे रहते हैं उनकी तुलना में वह बहुत अच्छा था उन्हें शिक्षा मिलेगी यथार्थ त्यागी भक्त और संसारी भक्त में बड़ा अंतर है यथार्थ सन्यासी सच्चा त्यागी भक्त मधुमक्खी की तरह है मधुमक्खी फूल को छोड़ और किसी चीज पर नहीं बैठती मधु को छोड़ और किसी चीज का ग्रहण नहीं करती संसारी भक्त दूसरी मक्खियों के समान होते हैं जो बर्फियों पर भी बैठती है और सड़े घावों पर भी अभी देखो तो वे ईश्वरीय भावों में मग्न हैं थोड़ी देर में देखो तो कामने और कांचन को लेकर मतवाले हो जाते हैं सच्चा त्यागी भक्त चातक के समान होता है चातक स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़ और पानी नहीं पीता सात समुद्र और तेरह नदियाँ भले ही भरी रहे वह दूसरा पानी हरगिज नहीं पी सकता सच्चा भक्त कामने और कांचन को छू भी नहीं सकता पास भी नहीं रख सकता क्योंकि कहीं आसक्ति न आ, आ जाए